लैसन फाइव पेज नंबर फिफ्टी फाइव चल चला चले चली चली पेज नंबर फिफ्टी सिक्स आया आए आई आई सोया सोए सोई सोय खे खे खेई खेई पिया पिए पी पी पिया पिए, पी पी छुआ छुए छुई छुई पेज नंबर फिफ्टी सेवन करना किया किए की, की लेना लिया लिए ली, ली, देना दिया दिए दी दी जाना गया गए, गई, गई होना हुआ हुए हुई हुई पेज नंबर फिफ्टी एट मैं चला हूँ चली हूँ तू चला है चली है वह चला है चली है हम चले हैं चली हैं तुम चले हो चली हो वे चले हैं चली हैं हम अभी आए हैं वह अब तक नहीं आया है मैं कल रात को आया हूँ वह कुर्सी पर बैठी है दरवाज़ा खुला है पेज नंबर फिफ्टी नाइन मैं चला था चली थी तू चला था चली थी वह चला था चली थी हम चले थे चली थी तुम चले थे चली थी वे चले थे चली थी मैं कल यहाँ आया था मैं कल यहाँ आया हूँ मैं भारत गया था वह सोया था वह चटाई पर बैठी थी लोग जमीन पर लेटे थे पेज नंबर सिक्सटी मैं चला चली तू चला चली वह चला चली हम चले चली तुम चले चल वे चले चलि पिताजी सात बजे उठे माताजी दोपहर को बाजार गईं बहन शाम को घर आई मोहन कुर्सी पर बैठा मैं दिल्ली में दो महीने रहा दीपक सोया था इसलिए अध्यापक नाराज हुए पेज नंबर 61 राम ने चोरी की थी इसलिए उसे सजा मिली जब लोग उस जगह पहुंचे तब तक गोपाल दूसरी जगह चला गया था नौकर दरवाजा खोलता है नौकर ने दरवाजा खोला है राम रोटी खाता है राम ने रोटी खाई है सीता दूध पीती है सीता ने दूध पिया है बच्ची अपनी माँ को जगाती है बच्ची ने अपनी माँ को जगाया मोहन ने पत्र लिखा मोहन ने चिट्ठी लिखी पेज नंबर सिक्सटी सिक्स अपना आना करना को खुलना खोलना चटाई चिट्ठी जगह जब छूना तब दीपक दूसरा दोपहर ने पत्र पहुँचना फूल बनारस महीना मिलना लिखना लेना साइकिल सोना अब कंपनी के लिए खाना खेना गोपाल चला जाना चोरी जगाना जमीन तक दरवाज़ा दूध देना नाराज़ नौकर पर फिल्म बजे बैठना माँ रोटी लेटना सजा सात